महाभारत द्रोण पर्व युद्धस्थल की भीषण अवस्था का वर्णन और नकुल के द्वारा दुर्योधन की पराजय संजय महाराजारण मूर्धने सहस्रांशु आदित्यम उपम तस् संजय कहते हैं महाराज वे समस्त योद्धा पूर्वत कवच बांधे हुए ही युद्ध के मुहाने पर प्रातः संध्या के समय सहस्रो किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य का उपस्थान करने लगे तो तप्त उदते प्रकाशित सुनर्युद्धम सु अवरत तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान मान सूर्य देव का उदय होने पर जब संपूर्ण लोकों में प्रकाश छा गया तब पुनः युद्ध होने लगा तत्र द्वंद्वयात सूर्य भरत नंदन सूर्योदय से पहले जिन लोगों में द्वंद्व युद्ध चल रहा था सूर्योदय के बाद भी पुनः वे ही लोग परस्पर जूझने लगे रथय हया हये नागा पादा ते हय हयाह समाजग्मता पदाति रथों से घोड़े घोड़ो से हाथी पैदलों से हाथी सवार घोड़ो से घोड़े तथा पैदलों से पैदल भिड़ गए रथा रथे भैर नागा तथे वरत शब संसक्ता योधा संतंज भरत श्रेष्ठ रथों से रथ और हाथियों से हाथी गुथ जाते थे इस प्रकार कभी सटकर और कभी विलग होकर वे रणभूमि में गिरने लगे। शांता वेपा चित्पिपासा परितांगा बहवो भवन वे सभी रात में युद्ध करके थक गए थे फिर सवेरे सूर्य की धूप लगने से उनके अंग अंग में भूख प्यास व्याप्त हो गई जिससे बहुतेरे सैनिक अपने खो बैठे, सुदो ब्राम चलता शब्द राजन समेत शब। उस समय संख भेरे और मृदंगों की ध्वनि गरजते हुए गजराजों का चित्कार और फैलाये तथा तो खींचे गए धनुषों की टंकार इन सब का सम्मिलित शब्द आकाश में गूंज उठा था च राम चवर्तताम क्रोशताम गर्जताम चाशीत महत दौड़ते हुए पैदलों गिरते हुए शस्त्रों इनहनाते हुए घोड़ों लौटते हुए रथों तथा चीखते, चिल्लाते और गरजते हुए सूरवीरों का मिला हुआ महाभयंकर शब्द वहां गूंज रहा था प्रविदस्तु शब्द महातदा नानयुधन कृता नाम चेतता महातदा थे कृपण महत पात्य दंतिनाम। वा बड़ा हुआ अत्यंत भयानक शब्द उस समय पहुंचा था नाना प्रकार के अस्त्र से कटकर छटपटाते हुए योद्धाओं का महान आर्तनाद धरती पर सुनाई दे रहा था गिरते और गिराए जाते हुए पैदल घोड़े रथ और हाथियों की अत्यंत दयनीय दशा दिखाई देती थी सर्वे स्वान परे स्वाश स्वान परे शाम परे पर उन सभी से नाम में बारंबार मुठभेड़ होती थी और उसमें अपने ही पक्ष के लोग अपने ही पक्ष वालों को मार डालते थे शत्रु पक्ष के लोग भी अपने पक्ष के लोगों को मारते थे शत्रु पक्ष के जो स्वजन थे उनको तथा शत्रुओं को भी शत्रु पक्ष के योद्धा मार डालते थे। चा चा। वास सामने जैसे कपड़े धोने के घाटों पर ढेर के ढेर वस्त्र दिखाई देते हैं उसी प्रकार योद्धाओं और हाथियों पर वीरों की भुजाओं द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों की राशियां दिखाई देती थी खड़गान निजताम सूरवीरों के हाथों में उठकर विपक्षी योद्धाओं के शस्त्रों में टक ठक, से टकराते हुए खडगों का शब्द वैसा ही जान पड़ता था जैसे धोबियों के पटों पर पीटे जाने वाले कपड़ों का शब्द होता है तो महदासे सुधारुणम एक ओर धार वाली और दुधारी तलवारों तोमरों तथा फरसों द्वारा जो अत्यंत निकट से युद्ध चल रहा था वह भी बहुत ही क्रूरतापूर्ण एवं भयंकर था गजास्व काय प्रभुआ नरदेह प्रवाहिनीं सूसपूर्ण कर दर्तनाद स्वनवती पता शस्त्र फेनिला नदीं प्रतरा परलोकगामिनी वहां युद्ध करने वाले वीरों ने खून की नदी बहा दी जिसका प्रवाह परलोक की ओर ले जाने वाला था वह रक्त की नदी हाथी और घोड़ों की लाशों से प्रकट हुई थी मनुष्यों के शरीरों को बहाय लिए जाती थी उसमें शस्त्र रूपी मछलियाँ भरी थी मांस और रक्त ही उसकी कीचड़ थे पीड़ितों के आर्थ नाद ही उसकी कलकल भनी थे तथा पताका और शस्त्र उसमें फेंद के समान जान पड़ते थे मूढ़ रात्रि के युद्ध से मोहित अल्प चेतना वाले बाणों और शक्तियों से पीड़ित तथा थके मारे हाथी एवं घोड़े आदि वाहन अपने सारे अंगों को स्तब्ध करके वहाँ खड़े थे बाहु भी ही ही भी चारु ही। ही तत्र तत्र योद्धाओं की कटी हुई भुजाओं विचित्र कवचो मनोहर कुंडल मंडित मस्तकों तथा इधर उधर बिखरी हुई अन्य युद्ध सामग्रियों से रणभूमि के विभिन्न प्रदेश प्रकाशित हो रहे थे कही कच्चा मांस खाने वाले प्राणियों का समुदाय भरा था कहीं मरे और अधमरे जीव पड़े थे इन सबके कारण उस सारी युद्धभूमि कहीं भी रथ जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था चक्रे रथों के पहिए रक्त की कीट में डूब जाते थे तो भी उन रथों को बाणों से पीड़ित होकर काटते हुए और परिश्रम से थके मादे घोड़ी किसी प्रकार धैर्य धारण करके ढोते थे वे सभी घोड़े उत्तम कुल साहस और बल से संपन्न तथा हाथियों के समान विशाल काये थे इसीलिए ऐसा पराक्रम कर पाते थे विह्वलम तुर्ण मुद्रांतम स्वयं भारत बल मसी तथा सर्व रित तावे तावे निलेनम भारत उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन इन दो वीरों को छोड़कर से सारी सेना तुरंत विबल उद्भ्रांत भयभीत और आतुर हो गई वे ही दोनों अपने अपने पक्ष के योद्धाओं के लिए छिपने के स्थान थे और वे ही पीड़ितों के आश्रय बने हुए थे परंतु विपक्षी योद्धा इन दोनों के समीप जाकर यमलोक पहुंच जाते थे आविघ्न अभवत सर्व कौरवाणाम महत्व च संसक्तम न प्राग्ञा यीड सदृशम भीरूणाम भयवर्दनम कौरवों तथा पांचालों के सारे विशाल सैन्य परस्पर मिलकर व्यक्त हो उठे थे उस समय उनमें से किसी दल को अलग अलग पहचाना नहीं जाता था वह सम्रांगण यमराज का क्रीडा स्थल सा हो रहा था और कायरों का भय बढ़ा रहा था पृथिव्याम राजवंशान उथित महदीक्ष न तत्र कर्णम वा व नर्जुनम नुदे ना थिर न भीमस्य नमौ न पांचाल्यम न सात्यक दुस्साहसनम द्रोणी न दुर्योधन सौ बलौ न कृपम वज्रराज चुतवरमाणमे ना च नान्या्या चात्मा न ना क्षिति न दिश्स्था पशाम संसक्ता रजसावृता राजन भूमंडल के राजवंश में उत्पन्न हुए छत्रियों का वह महान संघार उपस्थित होने पर द्रोणाचार्य तो को न अर्जुन दिखाई देते थे न युधि भीम सेन नकुल सहदेव, और सा को भी हम नहीं देख पाते थे दुस्शासन अस्वस्थामा दुर्योधन शक्नी कृपाचार्य सल्ल्य कृतवर्मा तथा अन्य महारथी भी हमारी दृष्टि में नहीं आते थे और बात तो ही क्या है हम अपने शरीर को भी भी नहीं देख पाते थे पृथ्वी और दिशाएं सम्भ्रांत तुम घोरे एम रजो में घे समुम द्वितीया में इव संप्ता अन वहां धूल रूपी मेघ की भयंकर एवं घोर घटा घुमड़ घुमड़ कर घिर आई थी जिससे सब लोगों को उस समय ऐसा मालूम होता था, मानो दूसरी रात्रि आ पहुंची हो। न पांडव आह न दिसो दौड़ न चौरवी च न समम विषमम तथा उस अंधकार में न तो कौरव पहचाने जाते थे और न पंचाल तथा तो पांडव ही दिशा आकाश भूमंडल और सम विषम स्थान आदि का भी पता नहीं चलता था हस्त मापनान युद्धे नजय सि जो हाथ की पकड़ में आ गए या छू गए वे अपने हो या पराए विजय की इच्छा रखने वाले मनुष्य उन्हें तत्काल युद्ध में मार गिराते थे। सिद्धत्वाद उस समय तेज हवा चलने से कुछ धूल तो ऊपर उड़ गई और कुछ योद्धाओं के रक्त से सींच कर नीचे बैठ गई। इससे भूतल की वह धूल राशि शांत हो गई। तत्र नागा है था पारिजात वहा खून से लथपथ हुए हाथी घोड़े रथी और पैदल सैनिक पारिजात के जंगलों के समान सुशोभित होने लगे तथो दुर्योधन करणो द्रोड़ो दुशासन पांडवे सम उस समय दुर्योधन कर्ण द्रोणाचार्य और दुशासन ए चार महारथी चार पांडवों के साथ युद्ध करने लगे दुर्योधन साम सजत वृकोधरे राधे यो भारद्वाज इन चार्जुन दुर्योधन अपने भाई दुस्साहन को साथ लेकर नकुल और सहदेव से भिड़ गया राधा पुत्र कर्ण साथ युद्ध करने लगे भाणाम उग्रणाम संमानुषम उन उग्र महारथियों का वह घोर अत्यंत आश्चर्यजनक और अमानुषिक संग्राम वहां सब लोग सब ओर से देखने लगे रथ मार्गित्र रथ विचित्र पैत्रों से विचरने वाले तथा तो विचित्र युद्ध करने वाले उन महारथियों का विचित्र रथों से व्याप्त व विचित्र युद्ध वहां सब रथी दर्शक की भांति देखने लगे यत पराक्रान्ता पराक्रांता परस्पर जगीश जीमूता किरण एक दूसरे को जितने की इच्छा वाले वे वीर योद्धा प्रयत्न पूर्वक पराक्रम में तत्पर हो वर्षा काल के मेघों की भांति बाण रूपी जल की वर्षा कर रहे थे तेरथान सूर्य शंकाशान आश्ता पुरुष सभा अशोभन यथा मेघा शारदा चल विद्युत सूर्य के समान तेजस्वी रथों पर बैठे हुए वे, वे पुरुष प्रवर योद्वा चंचल चपलाओं की चमक से युक्त काल के मेघों की भांति शोभा थे योदास्ते हेतु महाराज क्रोधा मर्स समन्विता स्पर्धि कृत यत्ना धनुरा अभ्यंस्य तथा नमत्ता गज वृथा इ महाराज क्रोध और में भरे हुए वे परस्पर ए, करने वाले विजय के लिए और विशाल धनुषारण करने वाले धनुर्धर योद्धा मतवाले वाले के समान एक दूसरे से जूझ रहे थे भेदोस्ति काले दे नागते यत्र महारथा राजन निश्चय अंतकाल आए बिना किसी के शरीर का नाश नहीं होता है तभी तो उस संग्राम में क्षत हुए वे समस्त महारथी एक साथ ही नष्ट नहीं हो गए बाहुभिस्रण छिन्नय सिर हो शकुंडल कार्म कई विष कही प्रास खट गयी परसुपति सही नालीकुद्रारा चन नख शक्ति तोमर अन्ैश ब्रोत प्रहरोत्तम विचित्रविधा शरीर विचिश रथभत गजवाजिशन नगराकार हतोधधध्वजरत अमनुष्य कृष्यमतस्त वातासक्रुद्ध वीरैरकृत व्यजनैकट्चपात छत्रणस्त्र्य सुगन्धि हारही किरी बुक नमस्तारा गण उस समय योद्धाओं के कटे हुए हाथ पैर कुंडल मंडित मस्तक धनुष बाढ़ प्रास खड्ग परसु पट्टीस नालिक छोटे नाराज नखर, शक्ति, तोमर, अन्यान्य नाना प्रकार के के साफ़ किए हुए हुए उत्तम विचित्र विचित्र कवच, टूटे रथ तथा मारे गए हाथी, घोड़े इधर-उधर पड़े थे वायु के समान वेघशाली सारथी शून्य भयभीत घोड़े जिन्हें बार बार इधर उधर खींच रहे थे जिनके रथी योद्धा और ध्वज नष्ट हो गए थे ऐसे नगराकार रथ भी वहां गोचर हो रहे थे। थे। आभूषणों से विभूषित वीरों के मृत शरीर यत्र तत्र गिरे हुए थे। काट कर गिराए हुए गिराए जन कवच ध्वज छत्र आभूषण वस्त्र सुगंधित फूलों के हार रत्नों के हार क्रीट, मुकुट पगड़ी किंकड़ी समूह छाती पर धारण की जाने वाली मड़ी सोने के निष्क और नि आदि वस्तुएं भी इधर उधर बिखरी पड़ी थी इन सब से से भरा हुआ वह वहां नक्षत्रों से व्याप्त आकाश के समान हो रहा था। सबसे दुर्योधन समागम अमृष न क्रुद्ध क्रुद्धे न इसी समय क्रुद्ध और असहिष्णु दुर्योधन का रोष और अमरस से भरे हुए नकुल के साथ युद्ध आरंभ हुआ नादो महान अबोध माद्री पुत्र नकुल ने आपके पुत्र दुर्योधन को दाहिने कर दिया और हर्ष में भरकर उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी फिर तो वह महान कोलाहल हुआ अपसभ्यम कृतम संख्य महाराज दुर्योधन अमरषशील शत्रु के द्वारा युद्धस्थल में अपने आप को दाहिने किया हुआ देख दुर्योधन इसे सहन न कर सका महाराज फिर आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने भी तुरंत ही में नकुल को भी अपने ला देने का प्रयत्न किया। तथा के संतम तेजस्वी ते नकुल युद्ध की विचित्र प्रणालियों के ज्ञाता थे उन्होंने यह देख कर कि पुत्र दुर्योधन मुझे दाहिने लाने की चेष्टा कर रहा है उसे सहसा रोक दिया बतो नकुल, नकुल ने दुर्योधन को अपने बाण समूहों द्वारा पीड़ित करते हुए उसे सब ओर से रोककर युद्ध से विमुख कर दिया उनके इस पराक्रम की समस्त सैनिक सराहना करने लगे तव तो उस समय आपकी कुम मंत्रणा तथा अपने को प्राप्त हुए संपूर्ण दुखों को स्मरण करके नकुल ने आपके पुत्र को ललकारते हुए कहा अरे खड़ा रह खड़ा रह इति श्री महाभारते द्रोण परवि द्रोणवध परवि नकुल युद्धे सप्ताश्यधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोणवध पर्व में नकुल का युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ